रास्तिये शैक्षिक अनसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत की केम्रिये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तु थे कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम ये कारिक्रम इन शब्दों पर आधारे थे फुस फुसाना चिल्लाना और बढ� धीरे नहीं बोल सकता ऐसी बात जो आहस्ता से कही जा सकती है उसे भी खूब ऊंची आवाज में कहता है एक दिन की बात है मुझे कहीं बाहर जाना था मैं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी कौन आ जाओ बल्दीर आउ बही आओ तो अले आओ क्या तुम्स तो जूटे पहन कर कहीं जाने की तैयारी करा रहे हो आज शाम नातक हो रहा है ना उसी के लिए जा रहा हूँ नातक हो रहा है तुम क्या करो गा उसमें भाग लूँगा <laughs> भाग लोगा जा ठाव कहां कहां जाओगे अरे भैया भाग लेने से मेरा मतलब है नहीं उसमें बोलूंगा बोलोगे क्या मैं भी उसमें बोल सकता हूं बोल सकते हो बोल सकते हो लेकिन उस नाटक की कहानी कुछ ऐसी है कि उसमें बहुत सी बातें बहुत धीमी आवाज में कहनी पड़ती हैं जैसे कोई चुपके से कान में कह रहा हो अब तुम बताओ तुम कोई बात चुपके से कान में कैसे कह सकोगे हां हां क्यों नहीं बताओ क्या कहना होगा कान में अच्छा तुम मान लो तुमको यही कहना है यह बात किसी को बताना चले अगर भेद खुल गया मुसीबत आजाएगी <laughs> अरे इसमें क्या मुश्किल है अभी कहे जाएता हूँ सुना ये बात किसी को पता ना चले अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आजाएगी है <laughs> है है है तुम कान में कहने वाली बात इस तरह चिला कर बोलोगे तो भेद भी खुल जाएगा har kaan ke parde bhi phat jayenge are hato kaan ke parde itne kasse nahi hote ki bolne se phat jaye are bhaiya aahista bolne ki koshish karo chillane ki kya zarurat hai bolte samay gale par itna zor na dala karo gala में आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले मुझे नहीं अच्छा लगता चोरों की तरह खुसल खुसल करना इसी से कुछ सिपाना क्या जो तो ललकार करका हो जंक करकी चोट से तुम्ही करो मादस मा जा रहा हूँ कि भई बलबीर तो हमसे नाराज होकर चला गया कि अच्छा तो भी बताओ मैंने कोई गलत बात कही थे कि आहिस्ता बोलने की हमें कई जगह खास तौर पर जरूरत पड़ती है जैसे कोई कहीं बीमार हो कि कहीं कोई आराम कर रहा या फिर कहीं कोई दुख की बात हो गई हो ऐसे में कोई चिल्लाए तो कितनी परेशानी होगी वैसे भी कहीं कोई भाषण चल रहा हो कोई नाटक खेला जा रहा हो तब भी अगर कुछ बोलना जरूरी हो तो बहुत धीमी आवाज में बोलना चाहिए मानो और तो तुम अपने किसी दोस्त से कहना चाहो मुझे प्यास लगी है तुम मेरी जगह का ध्यान रखना मैं अभी पानी पीकर आता हूं तो कैसे बोलोगे क्या बलबीर की तरह मुझे प्यास लगी है तुम मेरी जगह का ध्यान रखना मैं अभी पानी पीकर आता हूं तुम्हें ऊजिया हवा में बोलोगे तो नाटक देखना बंद करके लोग तुम्हें देखने लग जाएंगे हां तो बताओ उस समय तुम कैसे बोलोगे ऐसे ना मुझे प्यास लगी है तुम मेरी जगह का ध्यान रखना मैं अभी पानी पीकर आता हूं हां जरा तुम भी इस तरह बोलकर दिखाओ मुझे प्यास लगी है तुम मेरी जगह का ध्यान रखना मैं अभी पानी पीकर आता हूं शाबाश शाबाश बहुत अच्छे हां तो अब मैं दो तरह से बोलूंगा अरे बुढ़िया तू सड़क पार नहीं कर सकती तो क्या यहां मरने के लिए आई है कान तेरा हाथ पकड़कर सड़क पार कराता फिरेगा मां जी आप सड़क पार करना चाहती हैं ना लीजिए मेरा हाथ पकड़िए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं अच्छा बच्चों तुम्हें पहली तरह का बोलना अच्छा लगा या दूसरी तरह का दूसरी तरह का अच्छा तुम पहली तरह से बोलोगे या दूसरी तरह से दूसरी तरह से दूसरी तरह से बोलने को नरमी से बोलना कहते हैं और पहली तरह के बोलने को कहते हैं शक्ति से बोलना तो बोलना दो ढंग से हुआ एक कोमल ढंग से दूसरा कठोर ढंग से एक नरमी से दूसरा सख्ती से अच्छा अब एक बार नरमी से बोलने का तुम भी अभ्यास करो बोलो मां जी आप सड़क पार करना चाहती हैं मां जी आप सड़क पार करना चाहती हैं लीजिए मेरा हाथ पकड़िए लीजिए मेरा हाथ पकड़िए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं शाबाश शाबाश अब ये पूरी बात मांझी आज सड़क पार करना चाहती हैं लीजिए मेरा हाथ पकड़िए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं अपने आप कहो मां जी आप सड़क पार करना चाहती हैं लीजिए मेरा हाथ पकड़िए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं शाबाश शाबाश अच्छा बच्चों अब बातचीत का एक और नमूना सुनाए दूं लो ध्यान से सुनो लेगो मिटो ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई रामू हलवाई से मिठाई ले आऊं ओहो तुम्हारी ये बात टोकने और पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने की आदत कब जाएगी मैं कह रहा था ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई की दुकान रामू हलवाई की दुकान से ही तो मिठाई लाऊंगा ओहो बीच में टोक दिया तुम पहले पूरी नहीं सुनते मैं कह रहा था ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई की दुकान के पास एक भिखारी बैठा है उसे उसे रामू से मिठाई खरीद कर अह, अह। फिर पूरी बिना बीच में ही टोक दिया अच्छा अब भी इसमें नहीं बोलूंगा कहिए ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई की दुकान के पास एक धिकारी बैठा है उसे ये पैसे दे दो बार बच्चों पूरी बात सुन ली गई बीच में टोका नहीं गया पूरी बात सुने बिना ही अगर मिठू पैसे लेकर चला जाता तो वो क्या करता या तो उन पैसों से मिठाई खरीद कर घर ले आता या हलवाई से मिठाई खरीद कर भिकारी को दे देता लेकिन पैसे देने वाला चाहता था कि मिट्ठू वो पैसे ले जाए और रामू हलवाई की दुकान के पास बैठे हुए भिखारी को वो पैसे दे दे अच्छा अब हम दूसरे ढंग से बोलेंगे तुम जरा ध्यान से सुनो और बताओ कि ऐसे बोलने को मीठा बोलना कहेंगे या कड़वा जेब को कदर के रख देता हूँ मेरे सामने कोई बख बख करने की हिम्मत तो करे मैं सब को खेट की मूली समझता हूँ हाँ जर से उखा कर ठाइक देता हूँ हाँ <laughs> ये मिठी बोली थी ना नहीं तो फिर कर दी आ, इसे चाहे कड़वी कह लो या तीखी ऐसा लग रहा था कि बोलने वाले के मुंह में कांटें हैं हैं ख कड़वी बात कहने वाले के लिए कोई दंड कोई सजा है क्या खेड़ा सिर पे काटिए मलीयतलोन लगा रहिमन करवे मुखन को चाहिए तु यही सगा अरे भाई बोलना है तो कोई कड़वी बात न कहे ऐसी पानी बोलिए मन का आप खोए अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो हे ये मीठा बोलने वाला दोहा तो हम चाहेंगे तुम सब याद कर लो बोलो ऐसी वाणी बोलिए ये कारिक्रम, रेडीयो प्रायोगिक परियोजना के अंत्रगत, रास्टीये शैक्षिक अनुसंधाने खर्भांख्रशे कर चाहरे केंगीये शैक्षिक प्राउद्यूगी की संस्थान द्वारा तयार कीया गये उद्धीर तयार्योगिप i तयार कीये गये उद्धार तय